रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ एक छब्बीस अक्टूबर की जन्मभूमि के पास ग्राम में रहते थे 20 साल तक लगातार श्री रामकृष्ण के पास रहकर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उन्होंने काली की पूजा और श्री रामकृष्ण की सेवा की थी बगीचे के मालिकों के असंतोष को का कोई काम कर बैठने के कारण उनका बगीचे के भीतर आना बंद कर दिया गया था हृदय की दादी श्री कृष्ण की बुआ थी हाथ जोड़कर खड़े हैं श्री कृष्ण को राजपथ पर देखते ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया दंडवत भूमि पर लेट गए श्री कृष्ण ने उठने के लिए कहा हृदय फिर हाथ जोड़कर बालक की तरह रो रहे हैं आश्चर्य है कि श्री रामकृष्ण भी रो रहे हैं नेत्र में कई बूंद आंसू दिख पड़े उन्होंने हाथ से आंसू पोच डाले जैसे आंसू आए ही न हो जिस हृदय ने उन्हें इतना कष्ट दिया था उसी के लिए वे दौड़े आए और रो रहे हैं श्री रामकृष्ण इस समय तू कैसे आया हृदय रोते हुए आप ही से भेंट करने के लिए आया हूँ अपना दुख मैं और किससे कहूँ श्री राम कृष्ण सांत्वनार्थ साहस्य संसार में ऐसा दुख लगा ही है संसार में रहो तो सुख और दुख होते ही रहते हैं मास्टर को दिखाकर ये लोग कभी कभी इसीलिए आते हैं आकर ईश्वर की दो बातें सुनते हैं तो मन में शांति आ जाती है तुझे किस बात का दुख है हृदय रोते हुए आपका संग छूटा हुआ है यही दुख है श्री रामकृष्ण तूने ही तो कहा था तुम्हारा मनोभाव तुम्ही में रहे मेरा मुझ में हृदय हाँ ऐसा कहा तो था परंतु मैं इतना क्या जानूं श्री राम कृष्ण आज अब तू यहीं कहीं रह जा कल बैठकर हम दोनों बातचीत करेंगे आज रविवार है बहुत से आदमी आए हैं वे सब बैठे हैं इस बार देश में धान कैसा हुआ हृदय हाँ एक तरह से पैदावार बुरी नहीं रही श्री राम कृष्ण तो आज तू जा किसी दूसरे दिन आना हृदय ने फिर श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया श्री राम उसी रास्ते से लौटने लगे मास्टर साथ है श्री रामकृष्ण मास्टर से इसने मेरी सेवा जितनी की है मुझे कष्ट भी उतना ही दिया है जब पेट की बीमारी से मेरी देह में बस दो हार रह गए थे कुछ खाया नहीं जाता था तब इसने मुझसे कहा यह देखो मैं किस तरह खाता हूँ अपने ही गुणों से तुम में तुमसे नहीं खाया जाता फिर कहता था अकल के दुश्मन मैं अगर न होता तो तुम्हारी साधुगिरी निकल गई होती एक दिन तो इसने इतना कष्ट दिया कि मैं पोस्ता के ऊपर से ज्वार के पानी में प्राण छोड़ देने के लिए चला गया था मास्टर यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए सोचने लगे इस तरह के आदमी के लिए भी ये रो रहे थे श्री रामकृष्ण मास्टर से अच्छा इतनी सेवा करता था फिर उसे ऐसा क्यों हुआ जिस तरह आदमी बच्चे की देखरेख करते हैं इसने उसी तरह मेरी की थी मैं दिन रात बेहोशी की हालत में रहता था जिस पर बहुत दिनों तक बीमार पड़ा था वह जिस तरह मुझे रखता था मैं उसी तरह रहता था मास्टर क्या कहते चुप थे वे शायद सोच रहे थे कि हृदय ने निष्काम भाव से श्री रामकृष्ण की सेवा नहीं की बातचीत करते हुए श्री राम अपने कमरे में आए भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे थे श्री राम कृष्ण फिर छोटी खाट पर बैठ गए